जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम ओं अशरण शरण शरण प्रभु कहीं जो को पव विधाता गुरुठे नहीं को जगता तुरु गुरु के वचन प्रती प्रतीतन जाई सुख मन सुख ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव सृष्टि गुरु के आरंभ से लेके आज तक कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने दो भगवानों का नाम लिया हो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घने राशि अस प्रभु हृदय अक्षति अभिकारी सकल जीव जगदी न दुखारी कणकण में व्याप्त है, एक है भगवान एक से सवा कभी हुआ ही नहीं अविनाशी है वो परम शक्ति है चेतन है असीमानंद की राशि है भला वो रहते कहा है भगवान तो अस प्रभु हृदय अच्छत अभिकारी ऐसा परम प्रभु हृदय में सबके निवास करता उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता अछत अभिकारी वो आप कुत्ता घोड़ा गधा कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो वो दृष्टा के रूप में है उन विकारों से वो कभी नहीं होते तो होगा हृदय में हम कैसे प्राप्त करे तो नाम निरूहपण नाम ये सो प्रगटत जिमी मोहल रतनते पहले नाम का निरुआरो करो नाम एक उलझी हुई गुत्थी उसको सुलझाओ और फिर समझ काम कर जाए तो यत्न करो अभ्यास करो प्रगट हो जाएंगे प्रभु जब कभी किसी ने पाया है तो हृदय देश में तुलसी कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो बिना बिना मैं भवानी और शंकर की करता हूं। उनके जन भी हृदय में ईश्वर को नहीं पहचान पाते अर्थात तुलसीदास जी का हृदय में रहता है गीता कहती है ईश्वरी सर्वभूतान हृदय शेरजुन तिष्ठति तो एक ईश्वर शिव ज का दिक जे मुनि बर वे ज्ञान विशारद सब कर मत खग नायक एह करिए रामपद पंकज नेहा अज माने ब्रह्मा विष्णु और सुख सन का दि ऋषि सप्त ऋषि व्यास और नारद सब कर मत एक करिए रामपद पंकज नेहा राम एक परमात्मा के चरणों में प्रीति हम नहीं समझते हैं कि हिंदू मूर्ति वो देवी देवता पूजक और मुसलमान एक ईश्वर के वो मुसलमान एक बकवास है हम लोगों के पास एक भ्रांति का कारण था करीब डेढ़ दो हजार वर्ष पूर्व एक घटना घट गई पुष्य थे तो एक ही परमात्मा के पुजारी किंतु तो पुष्य मित्र शुंग नाम का एक राजा हुआ वंश का अंतिम सम्राट उसकी हत्या करके गद्दी में बैठ गया उसने बोधो के मठ ध्वस्त कर दिए हिंदुओं के भी सब कुछ नष्ट कर दिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय ब्राह्मण के और शास्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया गीता घर में रखोगे तो अनर्थ हो जाएगा लड़का साधु हो जाएगा वंश नष्ट हो जाएगा पिंडोदय क्रिया लोप हो जाएगी पितर लोग गिर जाएंगे जब लोग सुनने लगे महाभारत बोले महाभारत मत सुनना अन्यथा महाभारत हो जाएगा भयंकर महाभारत हो जाएगा अंगूठा छाप भारत को कोरी धमकियां दे देके के शास्त्र छीन लिया इतिहास छीन लिया शिक्षा छीन लिया और शस्त्र छीन लिया भी सिवाय के कोई नहीं चला सकता सौ में तीन चार होते थे। के इतिहास के अनुसार सात परसेंट होते थे आधी औरतें बच्चे निकल गए तो तीन ही चार बचे ना उतने चला बाकी भेड़ों, उनको जीत लो इन भेड़ों को उठा ले जाओ भारत के गुलामी का कारण ये बीच में ये संसार में आया यही चक्रवात है लॉर्ड मैकाल ने कहा किसी देश को गुलाम रखना हो किसी प्रजाति को हजारों वर्ष गुलाम रखना हो शास्त्र छीन लो इतिहास छीन लो और शिक्षा छीन लो ये घटनाया घट चुकी थी वो अपने मन से नहीं खा वो देख सुन के तब खा उसने कहा था तब उसको डेढ़ सौ वर्ष हो रहा है और ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है ये लकीर पीटना इसीलिए भारत जो शास्त्र की बुनियाद पर होता है वो धर्म अक्षण्य होता है अजर अमर होता है और एक धर्म होता है किम बदतिया रूढ़िया दंतकथाएं परंपराएं प्रथाओं पर आधारित उसकी कभी कोई संख्या नहीं होती आज है तो कल मिट गई वो अफवाह मिट गई तो दूसरी अफवाह छोड़ दिया वो मिट गई तो तीसरा एक सगुफा छोड़ दिया इस तरीके से दंत कथाओं पर आधारित भारत डेढ़ दो हजार वर्ष झेल रहा था बच गए इन महापुरुषों की कृपा से और ये अफवाहों का पुष्य मित्र शुंग के समय में राज्य राजकीय स्थान पर धर्म गुरु धर्माध्यक्ष ये सीटें रिजर्व हो गई थी कोई पढ़ा लिखा बैठ गया वो जो मीटिंग करके लिख दे वो धर्म धर्म महापुरुषों के क्षेत्र की बात है यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी जय रघुवीर चरण रति गोस्वामी जी कहते हैं मानस में जो कुछ हमने लिखा इस चरित्र को केवल मुनि ज्ञानी समझ सकेंगे जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रीति जोड़ रखी वे सब नहीं यह शुभ चरित जान फे सोई कृपा राम के जापर हुई राम की सीधी कृपा हुई जानते गीता भगवान कहते हैं अर्जुन कर्म क्या धर्म क्या ज्ञान क्या इस प्रकार की गीतों जानकारी के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ निष्कपड़ भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो और तो धर्म की प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों के क्षेत्र की वस्तु थी धर्म लेकिन वो खाली ककेरा पढ़ के लगे धर्म पढ़ाने इसलिए भ्रांति आई फिर जब अनपढ़ समाज है तो तितर बितर हो गई और कृत्रिम शास्त्र लिखने में आ गए जिनका नाम है स्मृतियां मनु मनुस्मृति पारासर स्मृति देवल स्मृति शर्माकृत शुद्धि पत्र करीब तीन सो थी सवा सो करीब हर स्टेट में मान्य थी बीस स्मृतियां ऐसी थी हवाला देते थे वकील जैसे किताब निकाल निकाल के देखते हैं, वैसे देख देख के न्याय करते थे उसमें केवल व्यवस्था लिखी गई थी समाज शास्त्र कौन किसकी क्या सीमाए है वो बताई जाती थी और इसको कहते थे धर्मशास्त्र ये धर्म नहीं ये समाज शास्त्र है लापाइंट है कानून की किताब थी उसको धर्म धर्म कहना शुरू कर दिया और मूल धर्मशास्त्र गीता इत्यादि पर पर्दा डाल दिया ऐसी स्थिति में समाज बह गई देवता आपके हृदय की वस्तु है भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मनुष्य हृदय में देवी संपत्ति अर्जित करना देवता पूजा इस यज्ञ यज्ञ माने योग विधि साधना पद्धति इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो देवता तुम्हारी उन्नति करें परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओ सदा रहने वाला जीवन जिंदगी और सदा रहने वाला धाम पा जाओ इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं तो हृदय में ज्यू ज्यू देवी संपद बलबत्ती हो गई वही तुम्हारा बल है देवी संपद का उत्कर्ष तुम्हारा उत्थान है परस्पर उन्नति करते परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ वास्तव में परम श्रेय है परमात्मा देवी संपद हो जो शन शन परम देव परमात्मा का देवत्व आप में उतरने लगे जिस साधना के द्वारा वो देवी संपत्ति है ये देवी संपद का उत्कर्ष देव इसका भली प्रकाश साधना देवता पूजा है और इसके द्वारा परम तत्व परमात्मा का दर्शन स्पर्श और स्थिति मिलना ये देवी संपद की देन है और अर्जुन बाह्य देवता कामनाओं से बुद्धि जब आक्रांत हो जाती आहत थे विवत से बुद्धि काम ही नहीं करती ऐसे मूड बुद्धि अविवेकी जन अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते जहा पूजा करते हैं देवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती कोई सक्षम सत्ता नहीं है किंतु मैं सर्वत्र हूं इसलिए इन पुरुषों की उस देव श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता पत्थर पानी ग्रह उपग्रह नदी नाला कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा मूर्ति प्रतिमा मजार कहीं भी टिक गई मैं उस देव श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ मैं ही फल का विधान करता हूँ फल तत्काल मिलता है भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है जब फली मिल ही जाता है देवता पूजा में तो हर क्या देवता पूजा हमें फल की जरूरत थी वो तो मिल गया किंतु फली किस काम का बैंक से चले थे तब तो झोला फूल था बैग घर पहुंचते पहुंचते खाली नष्ट हो गया किंतु मनुष्य की औकात कितनी उसकी तो फल तक सीमा थी कि हमारी काम हो जा हो गया। वो खुश से देवता ने बहुत कुछ कर दिया अर्जा क्या बोले अर्जुन ये देवता पूजक ढूंढ मुझी को रहे। वो अपनी समस्या सर्वशक्तिमान को ढूंढ रहे हैं और सर्वशक्तिमान मेरे सवाय किसी का अस्तित्व नहीं आत्मा ही सत्य है वो मेरे ही पुजारी है विधि पूर्वक है इसलिए नष्ट हो जाते वो विधि है गीता अर्जुन हम दोनों के इस संवाद को इन भटके हुए भक्तों में जो कहेगा उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला इस संसार में और कोई नहीं होगा उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा वो मुझे प्राप्त होगा मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा केवल कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त हो जाएगा सुनने में उत्तम लोग कहने वाला परम्प्रिय श्रवण करके जो आचरण करता वो मुझे प्राप्त होता है सदा रहने वाली शांति जीवन और निवास धाम को पा जाता है श्रद्धा तो है कहीं न कही अविधि पूर्वक है और संपूर्ण विधि है गीता भजन एक परमात्मा का लेकिन जब शिक्षा शास्त्र और पूर्वजों का इतिहास जब आंखों से ओझल हो गया तो मनुष्य को जो किसी ने कुछ बता दिया सिर है तो दर्द हो गई तो बोले लगा है भूत चल तो बेचारा उसी में उलझ गया बोले अब गड़बड़ा माई है तो बोले ठीक है फिर बोले इसको ब्रह्म लगा है हमारी एक ओझा रहा एक पंडित कहा करे ओझा जी मामा लगते रहे बोले आज मुर्गा लहा देते हो बोले आने दो किसी को तो पंडित हरवर में घास निकाला कहीं जहा पहचा कोई बोले ले लो पीपरे तरह का ब्रह्म लगा है एक मुर्गा एक बोतल वो बेचारा मरता तो वैसे ही था मरता क्या नहीं करता वो लाके दिया और चेला लोगों की छन गई खाता है मुर्गा पीता है शराब और देवी हाजिर देवता हाजिर हनुमान जी हाजिर कोटी कोटी मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं वो मुर्गा खाय उससे हाजिर मिल गया एक भयंकर बहम भ्रांति भूत होता ही नहीं भूत माने जीवित प्राणी अर्जुन ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिशती यदि उन भूतों के हृदय में भगवान रहता है जो शमशान में कहीं पड़े होंगे कहीं खड़हर में लटके होंगे भाग्यशाली वो भूत हम मनुष्यों से भला भगवान उनके हृदय में ऐसा कुछ नहीं भूत माने जीवित प्राणी वो ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय देश में निवास करता है जब ईश्वर हृदय में तो ढूंढने कहां जाए तो भगवान कहते हैं तमैव शरण गच्छु हृदय ईश्वर की शरण जाओ ये प्रश्न अलग और जहां वस्तु तो नहीं है ढूंढने से क्या मिलेगी खदान में मिलता है ईश्वर जहाँ है वहीं मिलेगा हृदय में ही हम कैसे भजन करें यही है गीता ये महापुरुषों से मिलती है जागृति भगवान शिव भूतनाथ शमशान वाले भूतों के नाथ नहीं प्राणी मात्र की शरण स्थलियां तो भगवान शिव गीता भूत जैसी भ्रंथिय तैतीस करोड़ देवी देवता जैसी भ्रंथिय और का निवारण और एक ईश्वर की पूजा गीता की देन है भारत के आद्य जितने महापुरुष में एक ईश्वर लेकिन उस ईश्वर की जागृति के लिए समाज को उस दूर जब ये प्रतिबंध लग गया शास्त्र शस्त्र शिक्षा और इतिहास पर समाज अंगूठा छाप गुमराह हो गई मार्गदर्शन भविष्य में आने वाली इन बच्चों को रास्ता कैसे मिले के हमारे पूर्वज कैसे थे तब फिर ये गुमराहियत भयंकर आई ऐसी स्थिति में महापुरुषों ने एक तरीका निकाला लगे मंदिर बनवाने पहले मंदिर नहीं थे राम जब वनवास काल में गए तो पूरे बनवास में हजारों कुटीर मिली महात्माओं की धुना जल रहा था स्वह बोल रहे थे ध्यान कर रहे थे सत्संग चल रहा था किसी आश्रम में एक मंदिर नहीं मिला जब ईश्वर हृदय में तो हृदय मंदिर के पुजारी थे वो किंतु जब शिक्षा और शास्त्र इतिहास से वंचित हो गया भारत तो महापुरुषों ने ही मंदिरों के निर्माण की दिशा दे दी बनवाने लगे बहुत मंदिर बने हमारे ही पूर्वज जो महापुरुष हो गए हैं उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें अलग से किसी अलौकिक भगवान की मूर्ति हो क्यों? भगवान शिव से जब पूछा पार्वती ने भगवान राम कौन राम स्व अवध नोई की अजय अगुण अलख गति खोई राम वो राजा का लड़का औरत खो गई थी हार सीते हाय सीते जो पत्तियों से पूछ रहा था दौड़ते हुए मृगो के पीछे दौड़ के पूछ रहा था वो कब तुवास घूम रहा था वही राम या और कोई पहले तो भोलेनाथ बिगड़ खड़े कहीं सुनई असे इस प्रकार का अनगल प्रश्न पार्वती लोग करते हैं जिसको मोह रूपी पिछाच ने गर्स लिया वो करते हैं झूठ और सच का जिन्हें विवेक नहीं वो करते हैं बहुत डांटा लेकिन पार्वती के चेहरे पर कोई सिक्क नहीं थी शंकर जी के डांट फटकार की तब भोलेनाथ ने सोचा कि कोई किन नहीं कोई प्रभाव नहीं ये प्रश्न इसका है भी कि नहीं ध्यानस्थ हो दो घड़ी बाद ध्यान से आंखें खोला बहुत खुश हुए राम कृपाते पार्वती सपने शोक मोह संदेह मम विचार क छुना ये पार्वती राम की कृपा से तुम्हारे हृदय में न शोक है न मोह है न संदेह है न भ्रम है ये तुम्हारा प्रश्न है ही नहीं फिर भी तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है समाज का ये प्रश्न अवश्य है तो सुनो फिर तो राम कौन तो बिनु पद चले ही सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे बिदिन बगैर पाओ किया चल रहे, बगैर कानों के सुन रहा है बगैर हाथों के काम कर रहा है वो तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घर बिनु बा बगैर शरीर के स्पर्श करता है बगैर आंखों के देखता है और सर्वत्र गतिशील है सब जगह विद्यमान है बुलाओ फोटो जब कोई दिखाई नहीं दे रहा कैसे खींचेगा अंत में भोलेनाथ कहते हैं अश भांति अलौकिक करनी महिमा नहीं सुनी अलौकिक करनी है लौकिक माने जो दुनिया में घटित हो जो मैट्रिक क्षेत्र में दिखाई पड़े अलौकिक लोक से पढ़े महिमा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता जही निगा वेद बुद्ध जा ही मुनि ध्यान वेद और प्रत्यक्षदर्शी जिसको इस प्रकार गायन करते हैं और जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं मुनि उस राम का ध्यान धरते हैं जो बगैर पैरों के चलता है बगैर हाथों के काम करता है बगैर आंखों के देखता है बगैर कानों के सुनता है और अलौकिक ये लोक में है ही नहीं कैमरे खींचेंगे फोटो जितने भी चित्र बने हैं आत्माओं वाले कोई देवी कोई देवता आपके पूर्व महापुरुष है जो युगों से होते आए हैं उन्हीं की प्रतिमाएं हैं, प्राप्ति वाले महापुरुष सदगुरुओं की प्रतिमाएं हैं और उसके द्वारा जब धंधा चलने लगा तो कुछ कृत्रिम भी बन गई ये फिर इनकी अत्यधिक आवश्यकता तब पड़ी जब शास्त्र इतिहास लुप्त हो गया तब महापुरुषों ने मंदिरों का थोड़ा जाल बिछाया विष्णु का मंदिर है तो जरूर लक्ष्मी जी कहीं होगी कहीं कामदेव का चित्र होगा शंकर जी का यदि मंदिर बन गया तो कहीं पार्वती कहीं कार्तिकेय कहीं गणेश होगी कहीं नंदी होगा कहीं गणों के चित्र होंगे ये खुली पुस्तक है ये परमात्मा की पाठशाला है बच्चे जो अबौध बच्चे हैं निश्चे है अज्ञान हैं उनको भगवान के समीप ले जाने का ही एक तरीका है और तब फिर इनकी बाढ़ जरा ज्यादा आ गई लेकिन भगवान कृष्ण काल में भी अनपढ़ों की मात्रा थी जब कृष्ण के लिए पढ़ने की व्यवस्था किया तो माता यशोदा गोद में लेके भाग गई कि मेरा कन्हैया नहीं पड़ेगा तो ग्वाल बाल गोपाल है ये बछेरू चराएगा बड़ा होगा तो गाय चराएगा पढ़ाई की कौन जरूरत है तो कुछ रूढ़िया ऐसी थी उन अनपढ़ों के बीच में कृष्ण कृष्ण ने कहा दाऊ चलो पढ़ाई से तू जान छूटी लगे मटकी फोड़ने रास करने रात को बारह बारह बजे तक रास मदन गोपाल हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल लगे संकीर्तन करने आयिस्ते अचेत आत्माओं को भगवान की हृदय में जागृति हो गई भगवान के समीप लाने का तरीका है रस लीलास माने भगवान रहस्य में है अदृश्य उस रहस्य को उदघाटित करने की विधि है और मोह निशा सब सोवनी हरा जगत्रूपी रात्रि में अचेत पड़ी हुई आत्माओं को जगाना और भगवान से संबंध जोड़ने की एक विधि है नाच के गा के कीर्तन करके बल्ले बल्ले बोल के संकीर्तन में झूमते रहे आस्ते आस्ते इतना बढ़िया संस्कार पड़ गया कि कृष्ण जब चले गए मथुरा मामा कंस से मिलने तो गोपियां फिर भूल गई माता पिता पति और पुत्र माखन मिश्री प्रॉपर्टी तो मोहन शास्त्र सपने अनेक साकारा ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वे से उलूक सुख कार्य तब लगी बसती जीव मन माही प्रभु प्रताप रि जब लो नहीं भगवान का प्रताप जागृत करने के लिए ये अचेत सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए भगवान कार्य से उद्घाटन करना अरस लीला जब भगवान ग्यारह वर्ष कुछ महीने की उम्र में मामा कंस से मिलने चले गए गोपीए भूल गई पति और पुत्र माखन मिश्री धन संपदा भूल गई माता और पिता करील के कुंजों में राधा के संरक्षण में हे कृष्ण हे गोविंद हे मोहन हे मुरारी तल्लीन हो गई तो सोई हुई आत्मा को भगवान से जोड़ना हृदय में साधना की जागृति के लिए आवश्यक है ये मंदिर वगैरह ये प्राइमरी से मिडिल तक का कोर्स क्रम है और आगे जब स्तर उठ गया तब साधना कैसे करें भजन कैसे करें उसके लिए है श्रीमद् भगवत गीता वो तुम्हें भली प्रकार चार बार यथार्थ गीता पढ़ लोगे फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि भजन किसका करें भजन कैसे करें हम अछूत हैं कि पवित्र हैं आपके वंश का परिचय दे देगी गीता अस्पर्श हैं कि ठीक हैं? भजन क्यों करें सारी गुत्थियां सुलझाए कर्म क्या धर्म क्या वर्ण क्या यज्ञ क्या युद्ध कहाँ सारा संदेह मिट जाएगा वो है संपूर्ण योग शास्त्र गीता और सोई हुई आत्मा को जगाना राशिदा तो जब ये शास्त्र और इतिहास पर कड़े प्रतिबंध पड़ गए तब फिर ये जनता गुमराह हो गई तो महापुरुषों ने महात्माओं ने ये मंदिरों का एक विस्तार दे दिया आस्ते आस्ते एक चित्र कथा तैयार कर दिया कनात होती है ना टेंट हाउस वाले जो पर्दा लगा देते हैं चारों तरफ उसमें फूल पत्ती होती है फूलबड़ा आजकल तो ऐसे ही कनाथ पर भगवान कृष्ण की रासलीला, लीला निर्फूली कृष्ण लीला महाभारत युद्ध अभिमन्यु का वो चक्रावियो वेदन महात्माओं के जीवन रामलीला और सब उस चित्र कथा उस पर अंक छपवा दिया कनाथ पर जैसे और फिर वो पढ़ाने लगे जैसे यहाँ सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती थी लोग नहीं पावाओं रंग के स्पर्ट सुनते हैं ऐसे ही राजस्थान में ये चित्रपट कथा सुनी जाती है अभी सुनी जा रही है तो चित्रपट विशेषज्ञ आएंगे बुलाए जाएंगे उनका स्वागत करेंगे उनको खिलाएं पिलाएंगे लालटेने जल जाएंगी रख जाएंगी और स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध बहुचक्का की तरह उस चित्रपट को देखते रहेंगे सबके सब अंगूठा छापे बीस के आगे एक दो तीन चार गिनना भी नहीं आता है और फिर वो सारंगी लेके रात भर गायन शुरू करेंगे और इस कोने से उस कोने तक दौड़ा करेंगे जब ध्यान जब उसकी ओर गया तो फिर बोलेंगे ये सारंगी की नोक छुआ के पर्दे में ये देखो कंस की कैद है जहां भगवान अवतार लिया फिर चू बड़ा कलाबाजी से नींद नहीं आ सकती आपको नाच के और फिर कहेंगे ये देखो भगवान का अवतार हो गया ये सब सिपाही सो गए तो सोए हुए उनको सारंगी छुआ देंगे फिर चू और तरह तरह से बजा के बोले देखो बस देव ने भगवान को टोकरी में रख लिया वो निकल गए बाहर और फिर चू ये देखो जमुना जी बढ़ गई वो चरण छू रही है तो वो छाल उसमें बना है चित्र बता दिया फिर यहाँ से वहां तक दौड़ा किया चू ये देखो यशोदा के महल में कृष्ण को सुला दिया बिटिया को उठा लिया फिर लौट के आ गए फिर जेल में चले गए तो बोले अब पट बंद हो गया फिर बड़ी जोर से बाजा बजाए चू वो कंस आ रहा है देखो तो कंस दिखाई पड़ गया है पर्दे में छुआ दिया सारंगी वो कंस रात भर किसी को जमुआई तक नहीं आवे तो लोगों ने किताब तो धर्मशास्त्र तो छीन लिया इतिहास छीन लिया इन चित्र के माध्यम से इन चित्र कथाओ के माध्यम से समाज को पूरा इतिहास का बोध करा दिया धर्मशास्त्रो का बोध करा दिया और भगवान से श्रद्धा जोड़ दिया श्रद्धा मन की श्रद्धा का संबंध जोड़ दिया इसलिए ये मंदिर है ये चित्रपट है ये रासलीला लीला है संकीर्तन है ये नितांत आवश्यक है ये क्लासी मूर्ति पूजा नहीं है इन मूर्तियों की चित्रपट चित्र, चित्र कथा है जो भगवान से श्रद्धा जुड़ गई अब हम व्यक्तिगत चिंतन कैसे करें तो उसके लिए है गीता ये आपका धर्मशास्त्र है संसार भर में अचेत अबोध आत्माओं को पढ़ाने का तरीका आज भी संसार में चित्री कथा है प्राइमरी से मिडिल तक में मार फोटू फोटू बच्चों को पढ़ाते हैं ये माने एप्पल तो एक सेव का फोटो है माने कबूतर तो एक कबूतर का फोटो है और इस तरीके से वर्ल्ड भर में अपने-अपने देश के हिसाब से तमाम कागज फटे फोड़े तमाम चित्र बच्चों के सामने फेंक देते हैं उन, उनको अक्सर का बोध कराने के लिए इतने चित्रों का प्रयोग उनके मन मस्तिष्क को खींच के अक्सरों से अक्सरों के पास लाना बैठती ही वृत्ति को समेट कर उसको चिंतन में लगाना शिक्षा की लगन जगाना इसके लिए चित्रपट नितांत आवश्यक होता है पूरे विश्व भरी की स्कूलों में चलता है लेकिन इंटर में चला गया लड़का बीएमए, एम एम बी करने लगा तो भूल गया कि कह माने कबूतर होता है वो सोच ही नहीं सकता कभी इसीलिए जब अग्रिम शिक्षा है वो है श्रीमद् भगवत गीता भगवान गीता में कहते हैं परस्पर कीर्तन करते हुए मेरी चर्चा करते हुए परस्पर बोध कराते हुए और मुझे भजते हैं, ये भी भजन है बजने का एक तरीका है और लेकिन इस तरह उठ गया तब फिर साधना हृदय के अंदर श्वास का जाप हम कैसे करें ध्यान किसका धरे कैसे धरे संयम किया पूरी साधना पद्धति गीता है लेकिन आस्ते आस्ते मूर्ति पूजा करते करते लोगों का दिमाग वहीं स्थिर हो जाता है कोई कहता हमारा हनुमान जी इष्ट कोई कहता देवी जी इष्ट और कोई कोई आगे जो सदगुरुओं की संगत में पड़ गए बच्चे वो फिर अग्रिम शिक्षा सदगुरुओं से मिलेगी तो संगतम फड़ गए उनका इस तरह और आगे होते हैं एक परिवार में एक बहू आई तो सास बहुत खुश थी कि अगुआ मतलब शादी तय करने वाला अगुआ होता है ना अगुआ कहता था बड़ी विद्वान है बड़ी होनहार है बहुत खुश थी सास बोले चलो हम अपनी बहू को ले जाएंगे देवी का मंदिर में दर्शन करवाने जो राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया उसमें दर्शन करना ले जाएंगे मनौती मान लिया चार दिन बाद बोले चलो चलो बहु मंदिर में चलो दर्शन करने और बहुत सोचा बैठे बैठे उब गए चलो भला कुछ हवा पानी लगेगा पंद्रह पच्चीस औरतों के साथ काफिला गया तो मंदिर के बाहर ही मूर्तियां थी कुत्तों की दो कुत्ते तगड़े तगड़े का चित्र थे पत्थर की मूर्तियां और थोड़ा ऊपर चढ़ जाने पर दो शेर की मूर्तियां देवी का जो मंदिर है जहां पत्थर की मूर्ति देखा तो पतोइया थी बहु छलक के सास डगमगाई और सास के ऊपर थोड़ी डगमगाई सास लड़खड़ आ गई बोले अरे मावा कुत्ता कुत्ता कुत्ता काटा कुत्ता कुत्ता कुकुर कुकुर एक मतरिया कुछ दिखाए सुनाए नहीं कहा बोले अरे पत्थरा कह कहीं पत्थरवाओ काटत भूकत है अच्छा माता जी ये तो पत्थरा का पत्थरवाओ काटत भूकत है बोले अच्छा माता जी समझ गए आगे गया तो शेर देखा मुंह खोले पंजा उठाए तो पथया अच्छा छलक के सास के ऊपर गिर पड़ी डर के मारे ससियों गिर पड़ी सीढ़िया में यहां गुड़ंबा निकलाया बुढ़िया के तो बोले अरे मावा शेर फाड़ा शेर खाया शेर शेर चिल्लाई तो बोले हे भगवान कहते बड़ी योग्य बड़ी गुणी बड़ी ज्ञानी ये क्या ये ला लाके कपारे पटक दिया इसको तो कोई तमीज नहीं अरे पत्थरा कह रही पत्थर कैसे खाई देख मुह में हाथ डाला अच्छा महाराज माता जी पथरे की कुछ नहीं कर सकती बोले नहीं जब अंदर चले गए मंदिर में तो पथरा की मूर्ति देवी भी थी बोले लिओ अब ये हलवा खिलाओ देवी को और तुम्हारी गोद भरेंगी तुम्हें आशीर्वाद देंगी धन धान्य से संपन्न करेंगी तब तु बोली अब तक हम बहुरान हैं बोले करे बहुरान है बोचट है अब तक हम बहुरान रहे सात पीढ़ी के पुरखन के गरिया डाले हो माता अब आप बोरा गई बोले कैसे बता तेरे तो पथरे का कुकुर भूकत नही और नहीं बाघ गुर्राए तब पथरे की देवी मैया कैसे के हलुआ खाएं बूढ़े मावा तू बहुराना अब ले हम ही रहे बहुरान अब तक तो हम ही भर बोरा अब अब तू बौरा निय अब तू बौराई गई जब पथरे का कुकुर नहीं काट सकता पथरे का बाघ नहीं काट सकता तो पथरे की देवी हलवा कैसे खाएगी तो बोले कैसे बात करती है रे एंदवन्द? अरे पंडित बाबा ने इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जीव पहना दिया है तो जौन मंत्र पड़ी पंडित बा पत्थरे में जीव पहई तौन मंत्र पड़ी बाबा दादा काहे लिए बूढ़े मवा तू बहुरा और बाबा दादा पापा मर गए आंखों के सामने अभी शरीर कायदे से ठंडा भी नहीं हुआ उसमें तो प्राण चल जाने का संभावना भी है कभी कभी बहुत साधन गाड़ गुड़ के बेचारे मर जाते हैं बुजुर्ग उनको क्यों नहीं जिला दिया जोनी सुनने ई एक पत्थर जड़ पत्थर में प्राण डाल दिया तो बोले विश्वास किया जाता है बुढ़िया बोली तो बस तो वहां खोजो भाई और विश्वास किए पानी में मट्ठा मारे घि निक से ना भाई बूढ़े मावा तू भौरा न्यू न अबले हम ही रहे बहुरान बूढ़े मावा तू बहुरान यू न अब तो हम बहुरान रहे जो वस्तु जहाँ हो वहाँ ढूंढो विश्वास करके पानी में मटका भरके और खूब मथानी मथो तो क्या घी निकलेगा फिर रही बात कुत्ता शेर और देवी एक ही कलाकार की रचना है जो न कुकुरे के बनाई सीख तोने घ बनाई तोने मैया देवी के बनाई सी लतवा से लती आई बूढ़े मावा तू बोरा न्यूना जिस कारीगर कलाकार ने पत्थर में कुत्ते का आकार दिया एक पत्थर में शेर का आकार दिया एक पत्थर में गांधी बना डाला उसी ने देवी बना डाला और जब तक मूर्ति सही आकार में नहीं आती तो पथरा गढ़ने का तरीका जिस पत्थर को गढ़ते हैं उसके ऊपर बैठ के चक्कर चक्कर ना कान सब बनाते हैं ना और जब पानी हुआ तो पानी से नहीं तो थूक लगा के घिसके आपन टांकी ठोकते रहते हैं लतिया से लती अब ले हम बहुरान रहे अब तुम बहुरान हो तब तो बुढ़ रही पतोया चातुर भैया बूढ़ा के रही समझाई आई को बस बूढ़ा कान चला तब बूढ़ा चली टिन्नाई बूढ़े मावा तू तो बौरा नीना कोई बस नहीं चला तो फिर टिन्ना गई बोले आज आई और हमार माई बन के बैठ गई देखो तो कैसन बतियाओ होते टिकट टिकट टिन्ना के चली गई मंदिर है हरि की परछाई श्रद्धा सुमन चढ़ाई ये हरि का प्रतिबिंब है हमें ये श्रद्धा जरूरी है हमारी सोई हुई आत्माओं को यहां अगरबत्ती जलाओ बच्चों को वहां अगरबत्ती जलाओ जरूरी है प्रथम गुरु तो माताएं है, होती हैं तो मंदिर है हरि की परछाई श्रद्धा के फूल चढ़ाओ श्रद्धा सुमन चढ़ाई तो घट मंदिर जब पट खुल जाए रहो बचन सरनाई हृदय मंदिर के जब पट खुल जाए तो फिर भगवान चाहते क्या हैं भगवान कहते क्या हैं समझते जाओ चलते रहो तो रहो बचन सरनाई बूढ़े मावा तू बहुरान्यू ना अबले हम ही रहे बहुरान अब तक हम पगलान रही सात पीढ़ी तक के गरिया चूकी अब अब अब आप बहुरान पागल हो गई हो निकल गई तो पीछे वाली जिस देवी देवताओं संगके हैं उनको जल्दी छोड़ते ही नहीं बन रहा कहीं नाराज न हो जाए कहीं आपत नहीं कर दे लेकिन धर्मशास्त्र यदि फलकों के सामने शुरू से होता तो इस प्रकार की भ्रांति जन्म ही नहीं लेती धर्मशास्त्र आदि धर्मशास्त्र गीता भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में मैंने मनुष्य से मनु ने महाराजा नहीं मनुष्य नहीं सूर्य से कहा सूर्य ने महाराजा मनुष्य कहा और मनुष्य जन्मी है मनुष्य जायमान होने से मनुष्य कहलाते हो मनुष्य जायमान होने से मानव कहलाते हो मनुष्य कहलाते हो सृष्टि का आदि पुरुष थे उनसे जायमान होने से आदमी कहलाते हो ये शास्त्रोक्त शब्द है सब सच पूछो तो सृष्टि मानु जायम महाराजा से जायमान की रक्त संबंध से नस्ल की शुद्धता से तो तो सभी हैं और धंदा पानी पलटा लोहा ठोका तो लोहार, तो लोहार सोना ठोका तो सोनार ये तो कारोबार फैक्ट्री के नाम है न कि तुम्हारा खून का संबंध कहीं बदल गया गीता आपको अपने वंश का परिचय देती है कि आप कौन और गी, गीता के अनुसार जघन्य अपराधी भी सृष्टि के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी अर्जुन तू है ज्ञान तो रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा ये पुण्यत्मा पापात्मा में दरार नहीं डालती शास्त्र यदि होता तो प्राइमरी पास करते करते अगली सीढ़ी समझ में आ जाती शास्त्र ही लुप्त तो हो गया इसलिए इतनी भ्रांतियों ने जड़ जमा लिया शास्त्र होते हुए कोई मजहब कोई संप्रदाय कोई मत मतांतर पनप ही नहीं सकता आज आपका धर्मशास्त्र गीता इंटरनेट पर और सबको मिलने लगा है तो विश्व भर से प्रश्न आता है एक जैसा कोई नहीं पूछता कि ईसाई क्या होता है हिंदू मुसलमान क्या होता है सब एक ही बात पूछते हैं ध्यान कहाँ धरना चाहिए भजन कैसे करना चाहिए संयम की विधि क्या है निरंतर प्रश्न आते रहते हैं साधना संबंधी आते हैं उलुल जुलुल आते ही नहीं और प्रश्न करते ईसाई भी हैं मुसलमान भी हैं सब और इसीलिए गीता आपका धर्मशास्त्र है सबके पास होना चाहिए तो फिर ये समझाना नहीं पड़ेगा सहज समझ पर मान रहेगी न कोई मुसलमान है न कोई ईसाई है न कोई धोखाधड़ी वाला हिंदू ही है ईश्वर एक पाने की विधि एक मिलने वाली सुविधा एक और ईश्वर की जागृति का स्रोत सदगुरु होते हैं बिनु गुरुन किसी को मिला ही नहीं आज तक गुरु राखे जो को विधाता गुरु रूठे नहीं को जगत रहता और प्राप्ति काल में आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं दर्शन स्पर्श और प्रवेश स्थिति एक इसलिए गीता सबके घर में होना चाहिए बच्चों के वस्त्रो में माताओं के चूल्हे के पास और आप लोगों के पास जन्म आपका पृथ्वी पर चाहे ध्रुव प्रदेश में हुआ हो चाहे भारत में चाहे अरब में कोई फर्क नहीं पड़ता ये संप्रदाय तो गुरु दरबार गुरु घराने के ट्रेडमार्क है न कि अलग कुछ और आरम्भिक स्तर पर पूरा विश्व मूर्ति पूजक है मूर्ति पूजा में आती है मजार मूर्ति पूजा में पुस्तक ये भी एक मूर्ति है दीवाल मुसलमान दीवाल देखते हैं चबूतरा कहीं चौरे पर कहीं अग्नि लॉकेट मानव आकृति कोई भी चित्र मूर्ति की श्रृंखला में आता है मूर्ति की परंपरा में आता है हम आकाश की ओर हाथ जोड़ते हैं तो आकाश क्या है जल पावग गगन समीर छीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा पांचों से निर्मित आपका यह तो आपकाश पृथ्वी अग्नि तो हम आकाश की ओर इशारा रह कर रहे भगवान बैठा गया सबकी सृष्टि मूर्ति पूजे के और साधना जागृत हो गई तो ईश्वर के चिंतन का स्थान हृदय है अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश करता है तो ईश्वर हृदय में तो शरण कहा जाए तो शरण गच्छ सर्व भाव भारत तत्प्रसादात्पराम शांति स्थानम प्राप्त शिषा स्वतम उस हृदय से ईश्वर की शरण जाओ संपूर्ण भावों से जाओ थोड़ा भाव संकट मोचन थोड़ा गड़बड़ा महाराज देवी और थोड़ा हर्षु थोड़ा पिशाच मोचन नाम तो बटक गए पता नहीं कितने देवी देवता हृदयस्थ ईश्वर के हिस्से में दो कल्याण नहीं होगा संपूर्ण से जाओ मन क्रम बचन से और हम जाने के लिए मजबूर हम नहीं जा सकते कारण क्या मैं रास्ता नहीं मालूम मान लो किसी ने सारी मान्यताएं तोड़ दी और शरण चलाई गया तो लाभ क्या भगवान कहते हैं तत्प्रसादा उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे स्थानम प्रापसी शाश्वतम उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है अजर अमर है तुम्हारा घर रहेगा सदा और तुम्हारा जीवन रहेगा सदा और शांति रहेगी सदा लेकिन हृदय वाले ईश्वर को हमने देखा ही नहीं कैसे जावे चीर फाड़ करके देखो तो कलेजा मिलेगा मांस के लोथड़े मिलेंगे हृदय स्थर की शरण जाने की विधि क्या तो अर्जुन इससे भी गोपनीय मेरे उपदेश को सुन अति गोपनीय मेरे उपदेश को सुन की मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कार प्रति जाने प्रियमे अर्जुन मुझ में मन को लगा मुझ में बुद्धि को लगा मेरा अनन्य भक्त हो मुझे नमस्कार कर मैं सत्य कहता हूं कि तुम मुझ में निवास करेगा लेकिन बहुत सी रूढ़िया पकड़ रखी थी अर्जुन ने भी रूढ़िया पकड़ रखी थी कुल धर्म सनातन है जाति धर्म शास्वत है पिंडोद क्रिया सनातन धर्म है वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है बहुत सा पकड़ रखा था अर्जुन ने तो सर्व धर्मान परित्यज्य सब धर्मों को गठरी बांध के फेंक दे कहीं नाले में फिर रस्ते में न पड़े ठोकरने लगे सर्वधर्मान परित्यज दूर फेंक सबको माँ मे कम शरण ब्रज अहम थर्व पापे श्यामी माँ शुचे सारे धर्मो को दूर फेंक एक मात्र मेरी शरण हो जा मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा तो पहले दो श्लोकों में कहते हैं ईश्वर हृदय में मन संपूर्ण भाव से उस हृदय से ईश्वर की शरण जाओ जिसके कृपा प्रसाद से परम शांति सदा रहने वाला निवास सदा रहने वाला जीवन पा होगे। अगले दो श्लोकों में कहते हैं इससे भी अति गोपनीय मेरे उपदेश को सुन कि संपूर्ण भाव से मेरी शरण आ तो सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लोगे समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे आखिर ये भगवान कहना क्या चाहते हैं बाहर कृष्ण खड़े हम उनकी शरण जाए की हृदय में भगवान है उनकी शरण जाए वास्तव में हृदय ईश्वर को प्राप्त करने की विधि सदगुरु हैं कृष्ण गुरु रि गुरुओं के भी परम गुरु है शिष्यस्ते हम भगवान मैं आपका शिष्य हूँ मुझे ये गुरु शिष्य संवाद है गीता हृदय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सदगुरु की शरण जाओ संपूर्ण भाव से जाओ तो हृदय ईश्वर की ताला कुंजी मिल जाएगी परमात्मा यदि परम धाम है तो सदगुरु ही उसका प्रवेश द्वार पूर्ति पर्यंत साधन और सुरक्षा कवच है बोलो श्री